अथ एकाशस्क चत्याय राजनीह कर्मा ये स्वंद जन्म चक्रे करोति कर्ता हरिस्तानि ब्रुवंतु न्रुमील उच यो वन गुणनताष्यंसालुद्धि गणयेत का काले शक्तिधाम रजसी भूमिर्गणि कालिन् नैवाखिशक्ति नूतेरात्मसृष्ट पुरा विराजय तस्शे अवाप नारायण आदिदेव यत्येष भुवन सन्निशो यसेनुृता मुभंद्रिया ज्ञान स्वतःसनतो बलमोज इ सत्वालयोद्भवादि कर्ता आधवभूक्षतधृती रजसाश सर्गे विष्ण स्थित क्रतुपतीर्द्विजधर्म सेतु रुद्रोप्ययातमसा पुरुष साद्य इुद्भवस्थितीलया सततम प्रजासु धर्मस दक्ष दुहितर्यजनीष्टमूर्त्यात्या नारायणो नर ऋषि प्रवर प्रशाता नैषक्यलक्षण उच चचार्म चा योद्या चास्त ऋषिवर्यन सीता इंद्रो विशंक्य मम धाम जिघुक्ष्यती काम न्ययुक्त सगण स पा, बदर्युपाख्यम सुमंदवात स्त्री प्रेक्षणेशु भीर विध्यद तन हिज्ञ विज्ञाय शक्रकृतम्रममा प्राह प्रहस्य गत विस्मय एजमानान मांबईो मदन मावध्वो गृह्णी तो बलिमशून्यम कुरुध्वम इथं ब्रुवत्तभय दे नरदेवेवाव्रिड नम्रशिरस घृण तोचुर नैतद्विभू रे विकृते विचि स्वारामधीर निकरा नत पादपद्ता सुरकृता भगवंतरायाको विल्य परम्रजतादं ते न्यस्वबर्षिबलि ददत स्व भागान दत्ते पदविता बिघ्न विग्ण... यधि विघ्नमूर्ध्ने क्षतुत्रिकालगुणतज्यशैष्ण्यमस्मानपार जलधधी नतीर्यकेचिधसिफलस वशंपदेगो मज्जांती दुशरतपृथोसृजी इति प्रगृणतात्रिरोत्यद्भुतर्शना दर्शयामास शुश्रूषा स्वर्चिता कुरतिर्भु ते दवाचरा दृष्ट्वा स्त्रिश्रीरविणी गंधे न मुमुस्ताौर्दार्य देदेश प्रणताहस आसाकतमा वृध्व सवर्ण स्वर्गभूषण ओमेशय ना तम सुरवन्दि उर्वशीम्सरश्रेष्ठा पुरस्कृत दिव यु इंद्राया नम्य सदसी उचूर बल श्रा सद् विस्म हंसस्वूप वद्युत आत्मोग दत् कुम ऋषभो भगवान्ता नीषु शिवाय जगतावतीर्ण स्नेहाता मधुबा श्रुतयो हा क्रौड़ेतो दिज उधरता कौधर मृतन्मथने स्वृष्ठे पराहांभ्रज मुंधात संस्तुनिपतिश्रमण नृषिश्चक्र वृत्रवधव स्तमसि प्रविष्ट देश स्त्रि सुरगृहे पिहता अनाथ जघ्सुरुन्द्रम सता नृसिह देवासुरे यधि चैत्यपतींसुराशु भुवनादात् भूवाथ वान इमर बलेक् छल नमदादी सुतेयामकगात्रि सृत्व कलाप्य सोबंद दशवक्सल सीतापतिर्जय लोकमलग्नकर्ति भूमैर्भरावतरनाय जुष्वजन्म जातक सुर दुष्क्रि वादेमोहति यदा दर् शूद्रा कलौक्षि भुजो न्य निशं ते धा कर्मा जन्मा चगत्पति भूरी भूर यशसो वर्णिता महाभुज श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमस्यांसंहितादशंधे चतुध्यापणमस्तु हरे नम